परिमाणम मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाण मान के व्यवहार का जो असाधारण कारण हो उसे परिमाण कहते हैं या व्यवहार जिसे पहले भी व्यक्ति लेना विषयत्व न एकत्वादि व्यवहार व्यवहार मैंने ज्ञान का कारण इधर विषयत्व न जो मानादि व्यवहार के प्रति जो कारण है आसान कारण है उसको परिमाण कहते हैं मान का तात्पर्य है मापना मान सम्मान मान अपमान ये मान सब उपसर जोड़ दिया सन्मान हो गया अपोजिट जोड़ अपमान हो गया उपसर की महिमा से तो बदल जाता है जिसका क्या है मानव ने नापना नापने नापने तो नाप नाप नाप किया और का भी भी भी तरीका क्या अलग अलग होता होता होता है होता है, होता है। ना नाप लंबाई, चौड़ाई भारीपन भारीपन किलो में नापते आप लोग, लंबाई चौड़ी इंच में फुट में सेंटीमीटर अंग्रेजी हो तो तो यहां को एक ही में हम लोग ले लेते हैं अकद चतुर्विद हम चार प्रकार में ले लेते हैं अणुम दीर्घम और रस कार्यगत का चारों प्रकार का जो परिमाण है परिमाण तो परमाणु का, तो का ही कारण में रहने वाले परिमाण की बात नहीं कर रहे वो तो बदल नहीं सकता परमाणु का परिमाण पारिमाण्डल्य परिमाण कहते हैं परम अणुत्व परम अणुत्व कहो या पारिवाण्डल्य परिमाण वो तो वैसे वैसे ही है वो अपरिवर्तनीय है वो ना बढ़ेगा ना वो घटेगा क्यों जो, जो परमाणु बढ़ने घटने वाला ही नहीं टूटने फूटने वाला ही नहीं वो इसके इस तो वैसे वैसी, वैसी रहेगी ना परिमाण सुना इसे सीधे कार्यगत विचार जा रहे हैं तो, तो कार्यगतम परिमाण, संख्या परिमाण प्रचय योनी तीन तरह से पैदा होता है संख्या जन्य परिमाण होता है संख्या जन्य परिमाण जैसा आपने कहा दो परमाणु मिला एक दृणुक उसे थोड़ा भारी उसमें स्थूलता आ गई फिर तीन को मिला उसे महत्व परिमाण आ गया संख्या जन्य से, से द्वित थोड़ी स्थूलता आई जिसे तृत्व आ गया बहुत आ गया तो पूर्ण स्थूलता माना जाता है अंकों को देखने लायक माना जाता है संख्या जन्य परिमाण दूसरा परिमाणजन्य परिमाण जो कपाल थे छोटे छोटे उसको जोड़ दिया घट बन गया ये दो कपालों के परिमाण से घट का परिमाण इस तीसरा प्रचय जैसे रुई रुई क्या है फैला दो इतना लंबा छोटा दिखेगा एक किलो रुई यू ढक ले जा सकते हैं एक किलो रुई को इतना बड़ा दिखेगा वही रुई दबा दो उसको तो पूरा इतने लड्डू जैसे हो जाएंगे किलो रुई देखने में तो इतना फैला था वही इतना भी हो सकता है देखो वजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना लेकिन कितना जगह घेरा जब फैला हुआ था तो उसका जब प्रचय आवय को शीतल करके फैला दो तो विशाल हो जाता है उसको जन्य परिमाण कहा जाता है कई चीजें आप पकाओ तो फूल जाते हैं बोटी हो हैं। वजन तो बढ़ेगा नहीं वजन तो उस चीज की वैसे ही रहती है लेकिन वो उसका परिमाण बदल गया उसको प्रचय जन्य परिमाण कहा जाता है तीन प्रकार से परिमाण पैदा होते हैं एक संख्या जन्य है एक परिमाण जन्य है दूसरा तीसरा प्रचय जन कहा जाता है योनि शब्द प्रयोग करते संख्या योनि, परिमाण योनि, प्रचय योनि। योनि मैंने कारण संख्या है कारण जिसका परिमाण है कारण जिसका प्रचय है कारण जिसका तभी अथा स्वयं बता रहे द्रणुक परिमाण ईश्वर अपेक्षा बुद्धि जन्य परमाणु द्वित जनित संयो नहीं दुणुक का परिमाण क्या है ईश्वर में अपेक्षा बुद्धि एक परमाणु हो अयम एक परमाणु हो यह अपेक्षा बुद्धि शुरू हुआ उसके अंदर तो बुद्धि आ गई तो तो भी पैदा हो गया अतवा एकम दणुकम ऐसे उसमें एक गुण का बुद्धि अंत में कर लेता है कौन ईश्वर एक दुणुक उत्पत्ति का पीछे क्या कारण होना ईश्वर में जो द्वित्व की अपेक्षा बुद्धि और इसमें संख्या जन्य हुआ दुणुक का परिमाण परिमा अपेक्षा बुद्धि जन्य परमाणु द्वित्व जनित उत्पाद परमाणुगत द्वित्व से जनित होने के कारण से उस के परिमाण को संख्या योनी कारण कब जिसका परिमाण स्वर समय कारण संख्या उसका आश्रय कौन है दृणुक उसका परमाणु तदगत बहुत हो गया मन बात छह परमाणु हो गया है ना तीन दुणुक एक त्रिणुक बना मन एक दुणुख में भी दो दो है छ हो परिमाण, नहीं परिमाणी परमाणु छ हो गया परमाणु इसे कहते हैं स्व हो गया त्रिणुक उसका आश्रय कौन है उसका छ्या यो नहीं माना जाएगा त्रिणुक के परिमाण भी चतुर्न काली परमाण तो लेकिन चतुर्न कालिक नहीं वहां संख्या से नहीं बनेगा फिर अब बात परिमाण आ गया अब परिमाण से परिमाण हो रहा है परिमाण से परिमाण जन्य माना जाएगा चतुर्णुका परिमाण दो स्वाय कारण परिमाण चन्न संख्या जन्य नहीं है है स्व हो गया उसका है? उसका आश्रय कारण तदगत परिमाण सी जन्य होता है परिमाण महत परिमाण वगैरह वगैरह पिंड परिमाण दो स्वाश कारण अवय प्रशित संयोग जन्यम भवती जिसको प्रचय संयोग प्रशित संयोगी को दबा देने क्या हुआ सेव वो निबिड़ हो गया निबिड़ संयोग और शिथिल संस्कृत में निबिड़ मैंने घीभूत करके चिपका दिया दबा दिया तो वो उसके सारे सेव क्या हो गया चिपक गया है और निबिड़ संयोग कहा जाता है और फैला दो तो उसका संयोग ढिला गया प्रशिथिल संयोग कहा जाएगा संयोग से बढ़ेगा निबड़ संयोग से घटेगा परिमाण प्रे तूल पिंड, तू। तूल पिंड रुई। रुई का जो पिंड है उसका जो परिमाण तो स्वयं समय कारण अवय स्व आश्रय समय कारण रूई के पिंड गोले का परिमाण स्व ना गोला स्व हो गया पिंड उसका आश्रय कौन है उसके अवयव उसका समय कांड कौन होगा उसका भी अवयव जो, जो तुल तुल से ले लेना है तो आश्रय होगा तुल पिंड का परिमाण तो अपने आश्रय तुल पिंड के समय कांड रूपा अवयवों के जो प्रचिल संयोग है उस प्रचय से उत्पन्न होता है तुल पिंड परिमाण तो स्व आश्रय समयकरण स्वयं सिर्फ परिमाण कौन परिमाण को ंड उसका आश्रय कौन हो गया तुल पिंड उसका जन्य उसकी सिद्ध संयोग से जन्य होता है स्व हो गया परिमाण तुल पिंड परिमाण उसका आश्रय हो गया तुल पिंड उसका समवाय कारण हो गया तुल अवय समय कांड रूप अवय तुल अवय का जो प्रसिद्ध संयोग से जन्य होता है परमाणु परिमाणम जो परमाणु का परिमाण है वो ऐसा नहीं है परम महत परिमाणमच और जो परम महत परिमाण होता है आकाश काल आत्मा में वो आकाशादिगतम नित्यमेव आकाशादिगत जो परिमाण होता है अनित्य होता है और किसी प्रकार से भी वो जन्य नहीं है न बढ़ते न घटते न कुछ होता है नित्य उस दिया था अणु महत्व है ना और दीर्घ में भी मध्य जोड़ लो मध्य अणु परम और मध्य परम और मध्य जरूर बढ़ा सकते संख्या उसको ये वहां तर्क संज्ञा में आया था उसको विस्तार नहीं कर रहे हैं यहां पर तर्क भाषाकार महद अवयवा नाम प्रचित प्रचय प्रचय क्या है? महद अवयवाशिथिला संयोग प्रचय ये प्रचय लक्षण समझना अव ये पृथक् पृथक व्यवहार असाधारण कारण पृथक् पृथक्वी ये नहीं समझना या प्रथक्त गुण क्या जाति का के पृथक्त्व जोड़नी पड़ेगी तो पृथक व्यवहार हिम पृथक हिम इस प्रकार के व्यवहार के जो आसान कारण है उसका नाम है पृथक व्यवहार विषय वृत्ति गुणव्याप जाति वार है कार्य मतलब का तो क्या है इत्यादि कारक व्यवहार मान ज्ञान का विषय भूता जो उसमें वृत्ति विद्यमान गुणत्पी जाति पृथक जाति तद्वान हो जाएगा पृथक अच्छा छिविधम दो, दो प्रकार का है एक, एक परार्थ वैसे भी पृथक द्विपृतिको द्विपृतार्थ पर्यत चले आद्यम नित्यगतम नित्यगतमित प्रतक जो चीज है परमाणु में आकाश आदि में रहने वाला वह नित्यगत हो तो नित्य होगा और जलिय पार्थिव वायुवीय तेजस जो जणु आदि है उनमें रहने वाला जो पृथक है द्विपृथक उसे एक पृथक आप देखोगे अनित ग्य में जैसे एक घट है उसमें एक पृथक् देखोगे आप तो भी उसमें भी वो अनित्य ही रहेगा द्विपृथक्तवादी जो आप देख रहे हैं वो तो सदा ही अनित्य द्विपृथत्व कंच अनित सदा ही अनित्य अपेक्षा बुद्धि जन्य होने से वह होता है जो भी अपेक्षा बुद्धि जन्य होगा वो अवश्य अनित्य होगा क्योंकि अपेक्षा बुद्धि जैसे नष्ट होगी वह उत्पन्न ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा इसे अपेक्षा बुद्धि से जन संसार है ना इसे जिस इस दिन ईश्वरीय अपेक्षा बुद्धि नष्ट हो जाए संसार भी खत्म हो जाएगा बिल्कुल हे वासना घुस गया सापेक्षता अपेक्षा नाम का चीज के पेट पर घुसा कर ईश्वर ने गड़बड़ कर परा चातृत स्वयं भो तस्रा पश्य न चक्षु अमृतव्य से खानी कर दिया खानी मनी इंद्रिया इनको बैरमुख करके एक तरह से का सब वितरण हिंसा हिंसित कर दिया विशेष रूपये पीड़ित कर दिया हम लोगों को यदि बैरमुख ना होते तो अपेक्षा बुद्धि जगती ही नहीं इनकी बहरमुखता के कारण से अपेक्षा बुद्धि बढ़ गई वो वासन जगह और अपेक्षा बुद्धि को लेके डूब गए हम तो डूबेंगे सनम ये तुझे भी लेके डूबेंगे नहीं यही तो कहता है हमारी अपेक्षा बुद्धि तो कहती है हम तो गए सो गए लेकिन हम तेरे को भी छोड़ेंगे नहीं, नहीं। मुश्किल काम के <coughs> के सब ही है। सुन भी परंपरा है सब सुन नहीं पाता हमारे। क्यों का अपेक्षा बुद्धि है नहीं सुनना भी अपेक्षा <laughs> <laughs> आप चाहते सुने हमारे क्यों सुने भाई ये अपेक्षा क्यों हमारा सुने ना सुने क्या फर्क पड़ना है अपेक्षा का स्वरूप समस्या क्या हम लोगों को अपेक्षा का सुर पकड़ में नहीं आ रही है इतनी सूक्ष्म वो, हर व्यक्ति के अंदर है हम सो आपके अंदर है वो हम उनके अंदर है मेरे अंदर कोई अपेक्षा नहीं हर आदमी अपने ये रटंत्र हट रहा है और हर पेट में घुसा पड़ा अपेक्षा ऐसा सूक्ष्म रूप है उसको हम पहचान नहीं पाते खुद ही नहीं पहचान पा रहा है इसलिए उसको में ना स्वाज्ञान क्यों अतिविर अंत में श्लोक लिखा हमने हर आदमी को अपने अज्ञान की पहचान में आ जाए अपने अंदर जो अपेक्षा अपेक्षापति पहचान में आ जाए में किस चीज की अपेक्षा है अंदर छिपी पड़ी है वह वो अपेक्षापति पहचान में आ जाए ना फिर वो साधक तेजी से आगे बढ़ सकता है उसको काटने का साधना करें और उस कर दे वो पहचानना मुश्किल हो गया ऐसी चालाकी से वो माया जो है अपेक्षा बुद्धि को बनाए रखती है आदमी को समझ में नहीं आता है मैं क्या अपेक्षा कर रहा हूँ किससे अपेक्षा कर रहा हूं, हूं। उचित अनुचित ये भी नहीं सोचता है कि नपेक्षा बनाए रखता है बड़ा कठिन काम है कई बार पिछले याद आ जाते तो लगता है भैया हमने भी वहाँ गलती करा था कभी कभी जब पीछे की ओर जाते हैं तब तो पता लगता है कि हमने कहां का गलती करा कहा का अपेक्षा करके फंसा था भले वो अपेक्षा पूरी भी हुई हो गलत तो गलत चीज है हमने गुरु से अपेक्षा किया गुरु को पता लग गया गुरु ने हमारी अपेक्षा पूरी कर दी लेकिन गलत तो गलत है। हमने अपेक्षा किया गुरु से ही गलती अपेक्षा पूरी ना होती शायद गुरु से भी द्वेश हो जाता नहीं होता क्या गड़बड़ हो जाता सारा समाज इसलिए अपेक्षा किस प्रकार से कहां से कैसे आता है निरपेक्ष निष्काम ये सब शब्द हम लोग प्रयोग कर देते हैं लेकिन घरे उतरना इस पर बहुत कठिन कठिन ही ठीक नहीं है आगे क्या होना है इसलिए इन लोगों जो अभी भी ईश्वर अपेक्षा बुद्धि उन्हें सारा संसार का नियम में ही अपेक्षा बुद्धि घुसा पड़ा है कितनी <laughs> बड़ा विवेक बुद्धि दे रहे हैं यहाँ पर बताओ वैसे वैश्य साधारण न्याय में मानसा न्याय दर्शन वाली बात कह रहे हैं बड़ी विज्ञान दे रहे विवेक दे रहे हम जगा रहे हैं तो होशियार हो जा सावधान इधर तीन बार सावधान हाँ सावधान रहो इस अपेक्षा बुद्धि से संयोगा, संयुक्त बार हे तो गुण संयोगयुक्त ये दोनों जुड़े हुए हैं इस प्रकार के जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान का विषय का जो कारणीभूता तत्व तो है उसी का नाम संयोग है संयुक्तवार हेतु गुण। इम संयुक्त इस प्रकार का ज्ञान का विषय रूपेण प्राप्त जो हेतुभूत वस्तु है उसी का नाम उस गुण का नाम जो है संयोग है यह द्रव्य इस द्रव्य से संयुक्त ऐसा भी कह सकते सच द्व्याश्रय अव्यक्त प्रतिष्ठा अब तक गुणों के बारे में कहा नहीं था अब तक जितने भी गुण थे सब व्याप्य वृत्ति रूप रसग्रंश पर रहते हैं पूरे ही अपने अपने अधिकारण में व्याप्त होकर होते एक ऐसा गुण शुरू हुआ पहला जो अव्याप्य वृत्ति इसलिए पर बोल दिया स छि आश्रय वो दो द्रव्यो में रहने वाला दो अवयों में रहने वाला है संयोग हमेशा दो गोनों में, में रहता है उन दोनों का जो है मैं भी पूर्ण रूप व्याप्त होकर नहीं रहता इसलिए कहते अव्याप्य वृत्तिश्च वृत्ति संयोग भी तीन प्रकार का है कौन से तीन है वह अन्य उभय कर्मज संयोग समझा रहे हैं यहां पर तथा तो तो तो अन्य कर्मजो यथा क्रियावता शयन सह निष्कृष स्थान संयोग ठूंठ खड़ा है या श्यन कर्म श्यन शैल श्यन और शैल कह दिया था वहां पर दृष्टांत तो में शैल मैंने पहाड़ और ले लिया फर्क पक्षी तो शेन ही ले रहे अभी पक्षी उड़ उड़ के आया और ठूंट पे जुड़ गया बैठ गया वह संयोग हो जाता है वह अन्यतर कर्म हो दो के संयोग में से एक में क्रिया होकर के संयोग हुआ तो अन्यतर दो में से एक में क्रिया कर्म उसे जंगे <laughs> अस्सी शेन क्रिया असमय कारणम उस संयोग में शेनगत क्रिया जो है असमय कारण असमय कांड कौन हुआ व्यन hmm. hmm. जिन दोनों में रह रहा है संयोग उस संयोग का समय दोनों द्रव्य जिनमें संयोग आस ठीक hmm. है अस्सी ही क्रिया असमय कारणम उभ कर्म का सक्रिय और मल्लय हो संयोग है मेष और दिया मल्ल ही हो गया दिया उभय कर्मच कहा है दोनों में जांच क्रिया हो करके मिलन होता है दो मेषों का है दो मल्लों का है न? दो मल भी आपस में से आते हैं टकराते हैं तो वह जो संयोग है उसको उभय कर्मच कहा जाए और तीसरा संयोग जो संयोग था कारण अकार संयोग का कार्य अकारि संयोग कारण का संयोग हुआ और अकार का भी उसके से हो कारण संयोग की वजह से कार्य अकार्य का जो संयोग पैदा हो जाता है उसको संयोग संयोग कहते हैं हस्त तरु संयोग ना काय तरु संयोग हस्त तरु संयोग से काय संयोग हो गया कारण कौन है हाथ हाथ किसका कारण है हाथ किसका कारण है अरे शरीर का कारण है काय का हमेशा अवैव का काम शरीर का। है अवैधी काय कार्य ये कारण है हस्त इसलिए कारण का संयोग हुआ और अकारण कौन है दूसरा इस शरीर जो का है तरु कारण का अकारण से संयोग हो गया हस्त का तरु के साथ संयोग होने से क्या हुआ कार्य और अकार्य संयोग हो गया कार्य कौन था शरीर और अकार्य कौन है कौन है वृक्ष उसके साथयोग हस्त तरोना कार्य तरोग कारण का सहयोग से कार्य कार्य का सहयोग हो जाना जिस योग कहा जाता है <coughs> और पहले एक बार विचार आ चुका था संयोग और दो प्रकार बताया था हम के संयोग और के संयोग पूर्व में विचार संक्षिप्त किया हुआ तो उसको स्पर्श वेग उभय द्रव्य संयोग अभिघात आक्य संयोग स्पर्शवत और वेग स्पर्श और वेग दोनों से युक्त हो उभय द्रव्य जो संयोग होता है वह अभिगाता आप होता है? तो आवाज जरूर आएगा वेग है ना वेग के कारण से आवाज जरूर प्रकट हो तो स्पर्श वेग उभय देवी जो श्री होता है वह तो अभिघात होता है और जब केवल स्पर्शवत देवी का जैसे दो हाथ धीरे से आया कोई आवाज नहीं आया स्पर्शोद्रव्य है हाथ लेकिन तो स्पर्शोद्रवग इस भी, भी इसमें आ जाए वेगा नेग ना ना होता कोई आवाज नहीं स्पर्शोद्रव्यों का ही संयोग हुआ इन वेग वेगा से नोदना के संयोग हो गया आज वेग से आया तो अभिगा था संयोग होता इस स्पर्शव द्रव्योग का नहीं स्पर्शवद्रव्य का संयोग में यदि वेग युक्त हो जाए स्पर्शवत और वेगवद्रव्य हो जाए संयोग से जन्य जो होगा वह अभिगाता केव्य जन जो है अभिगाता के से है। और केवल स्पर्श जो होता है लेना है। और यह गुण संयोग गुण का विशेषता एक और भी है इसको संबंध रूप में ग्रहण किया जाता है संयोग संबंध संयोग को एक संबंध रूप भी ग्रहण कर लेते हैं जिन दो के बीचों नाम गुण है वह गुण ही उन दोनों के लिए एक संबंध रूप भी ग्रहण कर लेते हैं अनुगुणों में ऐसा एक नहीं है संयोग गुण को ही हम विभाग को भी गुण रूप नहीं मानते रूपालियों को भी संबंध रूप नहीं माना लेकिन संयोग एक ऐसा गुण है जिसको गुण होता हुआ उसको संबंध रूप भी हम स्वीकार करते हैं व्यवहार में से देखने को मिलता है जैसा इसके आधार पर क्या संबंध है संयोग में होता है लोक तो इसी लोक व्यवहार के आधार पर भी यह दर्शनकार ने भी उस संयोग को संबंध समुद्रपण स्वीकार किया और हम लोग कपि संयोग इत्यादि में देखा भी आपने संयुक्त संबंध आवश्यक करते हैं लेकिन संयुक्त हमेशा अव्यावृत्ति होने से कहीं शाखा वचित मूला वचित है तो जिस अधिकरण में इसका भाव है उसी अधिकरण भी मिल जाता है संयोग संबंध की विशेषता है जितने भी संयोग संबंध होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं जब संबंध रहता है तब उसी अधिकरण में संबंध नहीं भी है रहते भी नहीं सारे संबंध ऐसे ही है जो सब संयोग संबंध है इस संसार में जितने भी संबंध है अधिकतर संयोग संबंध ही है, है ना बाटे का संबंध है देख मां बेटे का संबंध है भाई भाई का संबंध है भाई बहन का संबंध है जितने भी संबंध यज्ञ है एक संयोग व हुआ संबंध संबंध अत सारे संबंध है भी जब तब भी नहीं भी हैं, होते भी नहीं जितनी भी व्यवहारिक संबंध ऐसी ही सब एक मानस संयोग है ना आपने मन से स्वीकार कर लिया ये मेरे पिताजी है एक मानस संयोग बना ये मेरी माँ है ये मेरा भाई है एक, भाई है, एक मानस संयोग संबंध रहा महाराज संयोग जो है अब ये है जिस अधिकरण में संयोग है उसी अधिकरण में उसका अभाव गिरेगा यदि रूपे संयोग को स्वीकार किया उसके उसी अधिकरण में उसकी विपरीत रूप उसका अभाव मिल जाएगी और सारे संबंध पैसों को लेकर के हैं पैसा है तो संबंध बढ़िया है पैसा नहीं है तो वही संबंध में खटाई आ गई व्यवहार है है है ना तो कोई के है है? तो ही नहीं सकता स्वरूप <coughs> संबंध तो बहुत महत्वपूर्ण दर्शनों में इसलिए दोनों संबंध स्वीकार किया और स्वरूप को तो तादात में बोल दिया वेदांत इन ये जो समझ मैदान मानी गई है ताजा में मानी गई है ये सहयोग और स्वरूप कहते हैं वो सहयोग और तादाद में कहते हैं इन तदाप्त भाव से स्वीकार कोई करे ऐसे देखने को मिलेगा चकवा चकवी का दृष्टांत कहते हैं कि तो भगवानी जाने चकवा चकवी कोई पक्षी हुआ करते थे और चकवा मर जाए चकवी वही मिलाप करते हुए मर जाएगी चकवी मर जाए चकवा वालाप कर तो वही मर जाएगा हटेगा नहीं ये ये नहीं है। हाँ? नहीं। वो तादात में थे ना एक दूसरे से इसे एक दूसरे को जी नहीं सकते संयोग में एक दूसरे को जी सकता है ना ये सहयोग होता ही है अभी आपके संयोग होता ही अभी आपके हाँ? ताजा अब तो आपकी नहीं अपेक्षा नहीं है वहां पर ताजा, ताजा ता अभी अपेक्षा कहाँ है फिर तादात क्या रहा अपेक्षा दे फिर नहीं स्वरूप घर है वो अपेक्षा हो फिर स्वरूप कैसे न न अन्यता नहीं होता इसका नाम तदात्मता है तदेव आत्मा अस्य अन्य तो कहां से आ गया व्याकरण न पड़े शब्द आप गलत बता रहे हो तदेव आत्मा अस्य वो है आत्मा इसका तदात्मा का मतलब तस्वभाव दादा तुम्हें भेद कहां रहेगा अभेद नहीं होता है दादा तुम्हारा उसका नाम ताजा थी उसका नाम स्वरूप जाय रूपम से दूसरा नहीं तो ये जो परोक्ष शब्द बोले जा रहे हैं तो जो महाभेद है आत्मा तो जो जो प्रोक्ष परोक्ष कहाँ परोक्ष के दरबार परोक्ष कहाँ से बस आ रहे साक्षात अपरोक्ष की बात है यार जहाँ तादात्मता जहाँ अभेद होता है वो साक्षात तो परोक्ष है औपारिक भेद भले ठीक रहे वास्तविक ताजात्मता है वहां वेदांत है औपाधिक भेद जितना भी मतलब एक में, में अभेद उस ताजात्मता में यह भेद किसी प्रकार का बाधक न होना इस बद ब्रह्मा वृत्ति या ब्रह्म निष्ठा ये सब शब्द इसलिए बोलते हैं फिर क्या है? लेकिन वो सामान्य रूपेण ही संसार में बहुत ही विरलता विरलतापूर्क बनते पड़ा नहीं मेरे घर्वतो बहुत ही विरल है इसे संयोग संबंध को सही से समझो और सहयोग संबंध पहले से निश्चय कर लो ये जो संबंध सही हो मानस संयोग बना रखा हमने किस जिस किसके साथ रहे भी है तो टूटने वाला है भाई ये संयोग बधि कभी टिकाऊ नहीं होता तादाद ही टिकाऊ है और ताजा संबंध हो सकता है तो यदि वो होगा तो आप आत्मा के साथ परमात्मा के साथ ही होगा दूसरे के साथ कुछ दूसरा जो भी उपाधि है और उपाय तो विनाश विनाशी होता है जात से ध्रो मृत जन्म ऐसे जो भी सौपाधिक संबंध होगा वो संयुक्त संबंध है वह सब होता ही दो का बीच और तो सौपादिक होगा और जो सौपाधिक तो उपाधि का नाश हुआ संबंध खत्म हो गया और कब तक उपाधि मेंटेन करोगे आप विनाशी वस्तु है निरुपाधिक जो संबंध होता है ताजा संबंध वही वास्तविक होता है और वो अपने आप अपनी अपना स्वर्पी परमात्मा को हो आत्मा को हो ब्रह्म को हो उसके अलावा कोई दूसरा नहीं इसलिए अपने आप हमेशा निश्चय रखना चाहिए भाई जितना भी संबंध गुरु चेला हो चाहे बेटा हो यह सब संयोग है मानस संयोग होने से ये सब जब तक मन आपका टिका के रखना चाहेगा तब तक टिकते रहेगा उसके बाद खत्म। इसलिए जो संयोग संबंध उन्होंने कहा है कि संयोग संबंध पर ध्यान रखने का है, अभिघाता हो नोधन जितना वेग है उस वेग के अनुसार जो है अभिगाता जैसे होता है वेग रहित हो तो नोद होता है उसको संबंध रूप भी हम लोगों ने मान लिया संयोग को विशेषता पर बता रहा था <coughs> विभागों की विभक्त प्रति हेतु विभाग भी विभाग कलशन करके हैं विभक्तौक्त इस प्रकार जो का जो ज्ञान प्रत्येक का असाधारण कारणभूता जो गुण है उस गुण विशेष का नाम ही विभाग है संयोग पूर्व को द्व्याश्रे और संयोग पूर्वक ही होता है जिसका संयोग हुआ हो उसी का तो विभाग होगा जिसके विभाग हो गया दोबारा होनी का सहयोग भी हो सकता है संयोग पर विभाग विभाग पर से परंपरा है यही गति का नाम ही है गति किसको कहा था लिखा कर पहले पूर्व पूर देश विभाग पर उत्तर उत्तर प्रदेश संयोग गमनम गति पूर्व पूर से विभाग होगा उत्तर उत्तर सहयोग होगा फिर इसका विभाग हो गया फिर उत्तर सहयोग हो गया वो जो संयोग होता है उसका विभाग हो जाता है फिर आगे संयोग होता है चक्र छमन होता है यही संसार गति है पूर्व पूर्व संयोग का ये बाग होगा ये बाग फिर पूरा संयोग होगा किसके साथ होगा अगले के साथ होगा उसी के साथ नहीं होगा उसी के साथ होगा तो शंटिंग का काम हो गया यू आगे क्या फिर पीछे आगे पीछे फायदा क्या है वो गति नहीं है उत्तर से दूसरे के साथ होता है उसी के साथ नहीं होता इसने कहते पिछले जन्म पूछो बात भाई बहुत पीछे पड़ गया एक बार बता दे तुम्हारी माँ थी पहले अब क्या करेगा वो जो पत्नी बहुत पड़ गया ये मेरी पत्नी मेरे पिछले थी या नहीं थी अब पूछो मत भाई नहीं थी। क्या थी बहुत पीछे बता दिया तुम्हारी माँ थी अगले भाई कर ले क्या करेगा उसके साथ भी। हाँ उनकी जीवनी में है ना कहानी में दीनदयाल नहीं ये जयदाल गोविंद भी लिखा है ये सब चीजें जानने वही दोबारा आती नहीं ना अगला संयोग पता नहीं कैसा होगा इसलिए पूर्व संयोग उत्तर संयोग वर्तमान संयोग का कोई हिसाब किताब नहीं है जैसा कर वैसा कि दोबार आएगा नहीं आएगा क्या होगा क्या नहीं कुछ नहीं पता चलता इसलिए संयोग को लेकर के हमें कभी वर्तमान संयोग में निष्ठा करनी ही नहीं चाहिए सारे तरह संयोग विभाग में हमें कभी वियोग में दुख नहीं करना संयोग में खुश नहीं होना इस संयोग और वियोग दोनों में जिसने निष्ठा करा वो सदा दुखी रहेगा कभी मुक्त नहीं हो सकता इसलिए वियोग में कभी निष्ठा नहीं होनी चाहिए जानकारी देने के लिए सब शास्त्र रूप से वर्णन कर रहा है 24 चौबीस गुणे सहयोग होता है पेड़ों का सहयोग पेड़ बंदर का सहयोग और पेड़ बंदर के सहयोग से तात्पर्य नहीं है वो तो अनुमान कर दिया कि सही होगी को तो समझाने के लिए इन वास्तव में उसका तात्पर्य यहां पर है जो विवाह भी संयोग पूर्वक होता है और सहयोग भी विभाग पूर्वक हुआ था सच त्रिविधो वह भी तीन प्रकार का है जिस संयोग तीन प्रकार का था यह भी तीन प्रकार का है अन्य तरह कर्म जहा उ विभाग प्रथम था पर शेन, शेन, शेन के द्वारा शैल और शैन में जो पहले हुई सहयोग थी उसका तो अब विभाग हो गया शेन में क्रिया शैल तो वैसे का वैसा है पार तो वैसे का वैसे था शैन आके बैठा सहयोग हुआ था और शैन में क्रिया होकर के उड़ गया तो विभाग हो गया तृतीय य था मल्ले विभाग है मल्लो ने एक दूसरे को पकड़ा और फिर दे देते मल्लो युद्धों में ऐसा होते भी देखने को मिलते तो उभय में क्रिया हुई दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे को दूर कर दिया तो दोनों के दूसरे से विभाग हुआ तृतीय यथा हस्त विभाग वही कारण अकार के विभाग से कार्य अकारी का विभाग होना पे जब जब विभागित बुद्धि ये को मिलते हैं जो जो? कोई जरूरी नहीं है अकार नहीं है कारण अनेक प्रकार से हो सकते हैं ये नहीं की पहले हम मनुष्य बन के एक दूसरे के प्रति ऋणी बने कोई जरूरी नहीं है आप जिस पेड़ की छाये में बैठे हैं पेड़ में आपका विज्ञान कब चुका होगा वो पेड़ अगले आ सकती है, है नहीं? आज आप उसके आश्रय में रहे उसकी छाये में थे अब वो उसका बदला लेगी आप उसको छत्रछाया बनोगे तो पत्रिबन की आएगी ना उसके आम खाए थे अब तुम्हारी गुटली निकालेगी वो मैंने ना, किस प्रकार कोई जरूरी हो तुम्हारा कोई बेटा बाप तो तभी पर आ रहे किसी प्रकार से हम लोग व्यवहार कर रहे हैं अनेक प्रकार से हम इसका शोषण कर रहे हैं इसलिए शास्त्र कि का शास्त्रकार लोग क्या प्रकृति का अधिक कम से कम उपयोग पता नहीं कभी प्रकृति जिसका उपयोग करो मेरे पीछे आ जाए किस रूप से आ जाए क्या